भाषार्थ हे अग्नि तेरी ज्वालाएं शिखाएं विचित्र दृष्टिगोचर होती हैं वे जल वर्षक विद्युत से युक्त बादल की चमकती शोभा या ऊषाकाल की आगमन सूचिका आभाओं की भांति देखी जाती हैं उस समय तू घास आदि और शब्दियां एवं बन को खोजते हुए जलाते हुए स्वयं ही मुह में अन्न को प्राप्त कर लेता ह� kerti hain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 तब तेरी काष्ठों को जलाने वाली प्रबल एवं अक्षय शिखाएं रथारूढ़ योद्धा की भांति अलग-अलग होकर बल का प्रकाश करती हैं भाषार्थ श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले यज्ञ के सिद्धि दाता देवों को बुलाने वाले परम तप एवं ज्ञानी अग्नि को हम वर्णन करते हैं उसको ही अल्प हवि प्रदान किया जाए तो भी सबके प्रतिसमान भाव वाले अग्नि को ही रित्तज्विन्ति करते हैं। महान हवि अर्पित किया जाए तो भी उसको ही बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तेरे से अन्य को ये नहीं वरते हैं। भासार्थ हे अग्नि देवों को बुलाने वाले तुझको ही तेरी इच्छा करने वाले कर्म करता तेरे भक्त यहां यज्ञों में वरण करते हैं विनती करते हैं जब सर्व सुखदाता देव की इच्छा करने वाले कुशाओं का छेदन करके तथा अन्नद हवि से संपन्न रितिज लोग तेरे लिए ही हव्यों को धारण करते हैं भासार्थ हे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 हे अग्नि अमर तुझको जो मानों समिधा देता है और या हवि अर्पित करता है उसका तू होता है उसके लिए तू देवों के पास दूत कार्य करता है ब्रह्मा की भांति तू उपदेश करता है यजमान होकर हवि प्रदान करता है तथा उसके यज्ञ में अध्ययु का कार्य करता है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 वाले एवं कीलाल नामक उदक के पालक तथा सोम यज्ञानुष्ठाता मतिमान अग्नि के लिए हृदय से मैं कल्याणमई स्तुति करता हूँ। भाषार्थ हे अग्नि, जैसे शुक में ग्रहित रखा जाता है और जैसे चम्मच में सोम रस रखा जाता है, वैसे ही तेरे मुह में हवि पुरोधाश आदि का सतत हवन किया जाता है। तू अन्न देने वाला, स्त्रेष्ठ पुत्र युक्त, सुवर्णादिसे परिपूर्ण, कीर्तिमान, महान इमन रमणिया ईश्वरीय हमें प्रदान कर दिन वतीतम सुकतम भाषार्थ हे देवों तुम यज्ञ के प्रमुख प्रभु प्रजाओं के पालक देवों के होता रात्र के अतिथि तथा विविध दिप्त युक्त धनवान अग्नि की सेवा करो सूखी लकड़ियों को जलाने वाले तथा हरे औषधियों का सेवन करने वाले सभी सुखों का वर्षक ज्ञानवान एवं यज्ञीय अग्नि महान आकाश में भी व्यापक ह भासार्थ देवों एवं मानमों ने सर्वतों परीरक्षक एवं विश्व के धारक इस अग्नि को यज्ञ का साधक किया वह तेजो तेजोमय वायु के पुत्र एवं महान पुरोहित हैं उषाएं उसको सूर्य की भांति चूमती हैं भासार्थ इस्तुत योग अग्नि के संबंधी हमारा ध्यान सदैव सत्य ही हो ऐसी हम कामना करते हैं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 भाषार्थ, विस्तृत द्विलोक, विस्तीण अंतरिक्ष अत्यंत तन्त्र स्तुत्य एवं अनंत पृथ्वी यह अग्नि को नमस्कार करते हैं तथा इंद्र, मित्र, वरुण, भग, सविता आदि पवित्र बल वाले देव उस ही का आदर करते हैं भाषार्थ नदियां वेगशाली मर्दों की मदद पाकर वेग से बहती हैं तथा असीम भूमि को आच्छादित करती हैं। सब जगह दिखरन करने वाला इंद्र चारों तरफ जाकर मरुतों की मदद से बहुत वेग से दौड़ता है। अंतरिक्ष में विविध गर्जना करके संपूर्ण जगत पर जल बरसाता है।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 कामनाओं के वर्षक सर्वभयंकर परमात्मा के प्रतिदिन सांसों छ्वास लेने वाले उदर थानीय अंतरिक्ष से और प्रतिबंध मेघ गर्जना प्रकट होती रहती है। भासार्थ, जिन अश्वारोहिण एवं उत्साही मर्दों की मदद पाकर आत्मशक्ति युक्त एवं अपने सामर्थ से यशस्वी सुखकर परमेश्वर द्विलोक से अपने भक्तों की कामन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 सभी देव एवं ऋगकुल में उत्पन्न ऋषि यज्ञ के स्तोत्रों से पूजित होते हैं भाषार्थ अत्यंत वृष्टि वर्षक द्यावा पृथ्वी यम अदित दानसील तुष्टा धन का देने वाला अग्नि रिभु रुद्र पत्नी मारुत वीर एवं विष्णु ये सभी देव चार अग्नि स्थापित नराशन से यज्ञ में स्तोत्रों से पूजित होते हैं तंत्रसुंदर स्तुति को वह अंतरिक्ष स्थित बुद्धिमान तेजस्वी अहिबुंद्य अग्नि यज्ञ में सुने आकाश में निवास करते हुए विचरण करने वाले सूर्य एवं चंद्र बुद्धिपूर्वक यही हमारा जाने तथा शमी नहुशी द्यावा पृथ्वी भी जाने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 भाषार्थ इन निर्भय प्रजाओं के अंतकरण में निवास करने वाले अपने पराक्रम बल से यशस्वी अग्नि की हम इस्तुति करते हैं स्वतंत्र इस्तिर देव माता आदित्य की सभी पत्नियों सहित हम इस्तुति करते हैं रात्र चंद्रमा की हम इस्तुति करते हैं सभी मानमों पर अनुग्रह करने वाले आदित्य की और संपूर्ण जगत के प